महाभारत द्रोण पर्व सततमो पंचसप्तमोध्याय घटोत्कच और उसके रथ आदि के स्वरूप का वर्णन तथा तो कर्ण और घटोत्कच का घोर संग्राम कर्तना और राषे थे तुद्धम अभवत कथम नृतरा ने पूछा संजय आधी रात के समय सूर्य पुत्र कर्ण तथा तो राक्षस घटोत्कच जो एक दूसरे से भिड़े हुए थे उनका वह युद्ध किस प्रकार हुआ ऐजसम चाभवद्रूप तस् घोर से राक्षस रसश्च प्रेदसस्तवायु च राक्षस का रूप उस समय कैसा था उसका रथ कैसा था उसके घोड़े और संपूर्ण आयुध कैसे थे कि रथ केतुर्धनुष तथा पृष्ठ में चक्षलो उसके घोड़े कितने बड़े थे रथ की ध्वजा की ऊंचाई और धनुष की लंबाई कितनी थी उसके कवच और सिर कैसे थे संजय मेरे प्रश्न के अनुसार ये सारी बातें बताओ क्योंकि तुम इस कार्य में कुशल हो संजय उवाच लोहिताक्षो काय ताम्रा निम्नोधर उधर कहा राजन घटोत्कच का शरीर बहुत बड़ा था उसके आखे सुर्ख रंग की थी मुँह तांबे के रंग का और पेट धसा हुआ था उसके रोए ऊपर को उठे हुए थे दाढ़ी मूछ काली थी थोड़ी बड़ी दिखाई देती थी मुंह कानों तक फटा हुआ था दाढ़ी तीखे होने के कारण वह विकराल जान पड़ता था सुदीर्घताजो स्थोल लम्बो स्थल नासिक नीला अंगोलो हितग्री वो और ओठ तांबे के समान लाल और लंबे थे भौहे बड़ी बड़ी नाक मोटी शरीर का रंग काला गर्दन लाल और शरीर पर्वताकार था वह देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था महाकाजो महाबाभुर महाशो महाबर विक्रत परसो वृद्धपिंड क उसकी, उसकी पिंडलियाँ बिकट एवं सुदृढ़ थी इस महान तथे वस्ताभर महामायोंगदी तथा उसके नितंब भाग स्थूल थे उसकी ना भी छोटी होने के कारण छिपी हुई थी उसके शरीर की बढ़ती रुक गई थी वह लंबे कद का था उसने हाथों में आभूषण पहन रखे थे भुजाओं में बाजू बंद धारण कर रखे थे वह बड़ी बड़ी मायाओं का जानकार था उधार अग्निमान चल तस्मयम चित्रम तो वह अपनी छाती पर सुवर्ण में अर्थात पदक पहनकर अग्नि की माला धारण किए पर्वत के समान प्रतीत होता था उसके मस्तक पर सोने का बना हुआ विचित्र उज्वल मुकुट तोरण के समान सुशोभित हो रहा था उस मुकुट के विविध अंगों से बड़ी शोभा हो रही थी कुंडल बाल सूर्या भेमला हेमयी भे शुभम धारियन विपुलम काश्यम कवचम च महाप्रभम व प्रभात काल के सूर्य की भांति कांतिमान दो कुंडल सोने की सुंदर माला और काशी का विशाल एवं चमकीला कवच धारण किए हुए था किंकड़ी सत निर्घोषम रक्त ध्वज पथा किलमांधा नल्वाल उसके रथ में सैकड़ों छुद्र घंटिकाओं का मधुर घोष होता था उस पर लाल रंग की ध्वजा पता फहरा रही थी उस रथ के संपूर्ण अंगों पर रीछ की खाल मड़ी गई थी वह विशाल रथ चारों ओर से चार सौ हाथ लंबा था सर्वयुवर ओपेतम आशित अष्टचक्रयुक्त उस पर सभी प्रकार के श्रेष्ठ आयुध रखे गए थे उसमें आठ पहिए लगे थे और चलते समय उस रथ से मेघ गर्जना के समान गंभीर ध्वनि होती थी विशाल ध्वज उस रथ की शोभा बढ़ा रहा था उसी पर घटोत्कच आरूढ़ था मत्तमातंग संकाशालोहित बलवंत शतम भया मतवाले हाथी के समान प्रतीत होने वाले सौ बलवान एवं भयंकर घोड़े उस रथ में जुटे हुए थे जिनके आंखें लाल थी तथा तो जो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले और मन चाहे वेग से चलने वाले थे वहन तो, वाल तो भी भी हे समाडा उन घोड़ों के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे वे परिश्रम को जीत चुके थे वे सभी अपने विशाल केसरों गर्दन के लंबे बालों से सुशोभित थे और उस भयानक राक्षस का भार वहन करते हुए बारंबार हिनना रहे थे राक्षसोष्य विरूपाक्ष सूतो सूर्य हयान दीप्ताक्ष अरुणे नवि दिप्तमान मुख और कुंडलों से युक्त विरूपाक्ष नामक राक्षस घटोत्क का सारथी था जो रणभूमि में सूर्य के किरणों के समान चमकीली बागडोर पकड़कर उन घोड़ों को काबू रखता था उसके साथ रथ पर बैठा हुआ घटोत्कच ऐसा जान पड़ता था मानो अरुण नामक सारथी के साथ सूर्यदेव अपने रथ पर विराजमान हो संथक्त चाभ्रेण यथाद्रिमता महान दिवस सुमहान महान केतु चंदुत रक्तोत्तम गृद्ध परम भीषण जैसे महान पर्वत किसी महामेघ से संयुक्त हो जाए उसी प्रकार अपने सारथी के साथ बैठे हुए घटोत्कट की शोभा हो रही थी उसके रथ पर बहुत ऊँचे गगन चुंबित चुम्बनी पताका पहरा रही थी जिस पर एक लाल सिरवालाकार मुखाक्ष सर्वा प्रक्षादेरा कर्णम का करने करने वाले वाले उस रात्रि में इंद्र के भांति भयानक और वाले एक हाथ चौड़े एवं बारह लंबे धनुष को खींचता और रथ के धुरे को समान मोटे बाणो से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करता हुआ घटो गट पूर्वोक्त रथ पर आरूढ़ हो कर्ण की ओर चला तत्वता श्रु यत धनुघोषो विस्फुतम इवाने रथ पर स्थिरता पूर्वक खड़े हो जब वह अपने धनुष को खींच रहा था उस समय उसकी टंकार भद्र के गड़गड़ाहट के समान सुनाई देती थी तेन भारत उस घोर शब्द में हुई आपकी सारी सेनाएं समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों के समान काटने लगी तमापतम संप्रेक्ष विरूपाक्षम विभीषण उसमें राधेय तरमा विक्राल वाले उस भयानक राक्षस को आते देख राजा पुत्र कर्ण ने मुस्कुराते हुए से पूर्वक आगे बढ़कर उसे रोका तथा सब जैसे एक युद्धपति गजराज का सामना करने के लिए दूसरे युद्ध का अधिपति गजराज चढ़ जाता है उसी प्रकार बाणों की वर्षा करते हुए घटोत्कच कर पर बाणों की बौछार करते हुए कर्ण ने उसके ऊपर निकट से आक्रमण किया सन्निपातन तुम्हतो रा पते कर्ण राक्षस यो प्रजानाथ निद्रजाना पूर्वकाल में जैसे इंद्र और सम्भास में युद्ध हुआ था उसी प्रकार कर्ण और राक्षस का वह संग्राम बड़ा भयंकर हुआ तो प्रगृह महावे गुषे भीमेश्वर प्राक्षादेता तक्षमा महेश भी ये दोनों भयंकर टंकार करने वाले अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर बड़े बड़े बाणों द्वारा एक दूसरे को छत विक्षत करते हुए आच्छादित करने लगे यतो नत ताम तत्पूर्ण पर तरव दोनों वीर धनुष को पूर्णतः खींच छोड़े गए झुकी हुई गाठ वाले बाणों द्वारा परत परस्पर कांस्य निर्मित कवचों को छिन्न भिन्न करके एक दूसरे को रोकने लगे तो रथशक्ति जैसे दो सिंह से और दो महान गजराज दातों से परस्पर प्रहार करते हैं उसी प्रकार वे दोनों योद्धा रथ शक्तियों और बाणों द्वारा एक दूसरे को घायल करने लगे स छिंदौ चात्रिहायक दान दंतव चरहुलका भी दुष्प्रे छायकों का संधान करके एक दूसरे के अंगों को छेदते और में उल्काओं से दग्ध करते थे उससे उन दोनों की ओर देखना अत्यंत कठिन हो रहा था। तो विच्छत व्यभ्राजते उन दोनों के सारे अंग घावों से भर गए थे और दोनों ही खून से लतपथ हो गए थे उस समय वे जल का स्रोत बहाते हुए घेरू के दो पर्वतों के समान शोभा थे तो परस्परम मानव महाद्वित दोनों के अंग भाणों के अग्रभाग से छिद कर छलनी हो रहे थे दोनों ही एक दूसरे को विदीर्ण कर रहे थे तो वे महातेजस्वी वीर परस्पर विजय के प्रयत्न में लगे रहे और एक दूसरे को कंपित न कर सके तुद्धवत्यक्ष राजन युद्ध के जुए में प्राणों की बाजी लगाकर खेलते हुए कर्ण और राक्षस का वह रात्रि युद्ध दीर्घकाल तक समान रूप में ही चलता रहा दीक्षाण सरा सप्तम सरुर्घोषण मित्र परे चदा भुव कटोत्कणों का संधान करके उन्हें इस प्रकार छोड़ता कि वे एक दूसरे से सटे हुए निकलते थे उनके धनुष के टंकार से अपने और शत्रु पक्ष के योद्धा भी से थर्रा उठते थे घटोत्कर्णी तथा नरेस्वर जब कर्ण घटोत्कच से बढ़ न सका तब उस अस्त्र अस्त्रभिता में श्रेष्ठ वीर ने दिव्यास्त्र प्रकट किया कर्णे नृष्ठ दिव्यमस्त्र घटोत्कृदुश्चक्रे महाम राक्ष पाण्डुनंदन कण को दिव्यास्त्र का संधान करते देख पांडव नंदन घटोत्क नहीं अपनी राक्षसी महामाया माया प्रकट की सोलम उदगर हरण्याम सहल पात रक्षसा घोर रूपाणाम हत्या से नयावृता व तत्काल ही सूल मुद्गर शिलाखंड और वृक्ष हाथ में लिए हुए घोर रूपधारी राक्षसों की विशाल सेना से घिर से गया तमुद्यतम महाचापम दृष्ट ते व्यथिता नृपा भूतांतकमिवायात कालदंडोरण भयानक धारण किए समस्त भूतों के प्राणहंता यमराज के समान उसे विशाल धनुष उठाए आके देख वहां उपस्थित हुए वे सभी नरेश व्यथित हो उठे घटोत्कट घट होयुक्त न सिंहनादेन भीषिता प्रसुतोमुत्र वृषम खड़ोत्क के सिंहनाल से भयभीत हो हाथियों के पेशाब झरने लगे और मनुष्य भी अत्यंत भयभीत हो गए तथोस्मृष्टि तो रतुग्रह इसमत अर्धरात्र कबल मुक्ता रात्र रक्षसा भले ही तदंतर चारों ओर से पत्थरों की अत्यंत भयंकर एवं भारी वर्षा होने लगी आधी रात के समय अधिक बलशाली हुए राक्षसों तो के समुदाय व प्रस्तर वर्षा कर रहे थे विरला शूला पट्टिथा लोहे के चक्र भूषण शक्ति तोमर शूल शतग्नि और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों की अविरल धाराएं गिर रही थी नरेश्वर उस समय अत्यंत भयंकर और और उग्र संग्राम को देखकर आपके पुत्र योद्धा भयभीत होकर भाग त्र बल कर्ण मानी माया घटो निर्मित अपने अस्त्र बल की प्रशंसा करने वाले एक मात्र अभिमानी कर्ण ही वहां खड़ा रहा उसके मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई उसने अपने बाणों से घटोत्कच द्वारा निर्मित माया को नष्ट कर दिया माया मायाम तो प्रहीणायाम के उस माया के हो जाने पर घटो ने अमरस में भयंकर बाण छोड़े जो पुत्र के शरीर में समा गये दुर्धाभ्य भिवा कर्णम महा हेसुर तदनंतर वे, वे, वे रुधिर से रंगे हुए बाढ़ उस महासमर में कर्ण को छेद कर कुपित हुए सर्पों के समान धरती में समा गए, सूतपुत्र संक्र लघुअस्त प्रताप वाहन घटोत्क अतिक्रम्य विभेदी हाथ चलाने वाला प्रतापी वीर सूत पुत्र कर्ण अत्यंत कुपित हो उठा। उसने घटोत्कच का उल्लंघन करके उसे दस बाणों से घायल कर दिया घटोत्किन सूतपुत्र चक्रम दिव्यम सहस्त्रारम अगृणा सूतपुत्र के द्वारा मर्म में विदीर्ण होकर अत्यंत व्यथित हुए घटोत्कट ने दिव्य सहस्रार चक्र हाथ में लिया तंबाल रथे उस चक्र के किनारे किनारे छुरे लगे हुए थे मणि रत्नों से विभूषित हुआ वह चक्र प्रातः प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रतीत होता था क्रोध में भरे हुए भी भीमसेन कुमार घटोत्कत ने अधिरत पुत्र कर्ण को मार डालने की से उस चक्र को चला दिया अभिद्या मत वेगे निक्षिप्तम कर्ण सायक ही अभाग्य संकल्प परंतु अत्यंत वेग से फेंका गया वह घूमता हुआ चक्र कर्ण के बाणों द्वारा आहत हो भाग्यहीन के संकल्प की भांति व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा घटोत्कतस्थ संक्रुद्धो दृष्टवा चक्र निपा करवाणु भास्कर चक्र को गिराए हुआ देख क्रोध में भरे हुए घटोत्कत अपने बाणों द्वारा कृष को इसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे राहु सूर्य को ढक देता है संभ्रांतो विक्रम घटोत्तर तुर्ण छा दिया मास पत्री परंतु इंद्र रुद्र विष्णु और इंद्र के समान पराक्रमी सूत पुत्र कर्ण को इससे तनि भी घबराहट नहीं हुई उसने तुरंत ही पंखदार बाणों से घटोत्कच के रथ को आच्छादित कर दिया घटोत्कच घटोता भ्रम्य सरहिषा पे कर्णे नाभ्या तब कुपित हुए घटोत्कच ने सोने के कड़े से विभूषित गदा घुमाकर कर चढ़ाई तो कर्ण के बाणों से आहत होकर वह भी नीचे गिर पड़ी अंतरिक्ष काल तदनंतर में उछलकर वह के में की भांति जना करता हुआ आकाश से वृक्षों की वर्षा करने लगा तथो महाम कर्णो भीम से मार्ग भी धनम सूर्य तब कर्ण मायावी पुत्र को अपने द्वारा आकाश में उसी प्रकार लगा, जैसे सूर्य अपने किरणों द्वारा मेघों को विद्ध कर देते हैं तस्य तर्वान्यान संचारण पर्जन्यवस्टि उसके सारे घोड़ों को मारकर और रथ के सैकड़ों टुकड़े करके कर्ण ने वर्षा करने वाले मेघ की भांति बाणों की भृष्टि आरंभ कर दी न चाष्याम गात्रंगुल अंतरम चन्ते न स्वाथल तो ओम जता घटोत्क के शरीर में दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था जो बाणों से विदीर्ण न हो गया हो वह दो ही घड़ी में कांटों से युक्त साही के समान दिखाई देने लगा न हयान न रथम तस्या न ध्वज न घटोत्क दृष्टवंत स दृष्टवरे समरांगण में बाणों के समूह से घिरे हुए घटोत्कच को को को को उसके घोड़ों को, रथ को तथा को भी कोई नहीं देख पाते थे माया युद्धे नाया भी सूतपुत्र वह माया भी, भी राक्षस कर्ण के दिव्यास्त्रों को अपने अस्त्र द्वारा काटते हुए वहाँ सूतपुत्र के माया मैं युद्ध करने लगा सो यो माया तथा के द्वारा को लड़ा रहा था आकाश से पर अलक्षित समूहों की वर्षा हो रही थी भैम से निर्महा महाकायो मोहन देव भारत कुरुश्रेठ भरत नंदन व विशाल का महामायावि भीमसेन कुमार घटोचगत माया से सबको मोहित करता हुआ सा सब और विचरने लगा सह तो कृप्वा विदाशु अग्रत माया द्वारा बहुत से एवं अमंगल मुख बनाकर के दिव्यास्त्रों को अपना ग्रास बना लिया पुनः पुनस्ट महाकाय संतधारो निरुत्साह का राक्षर धैर्यहीन एवं उत्साह सुन सा होकर रणभूमि आकाश से सैकड़ों टुकड़ों में कटकर गिरा हुआ दिखाई दिया तम हतम मनमा स्म प्राण पुंगवा अत दे है उस समय उसे मरा हुआ मानकर कौरव दल के प्रमुख वीर जोर जोर जो से गर्जना करने लगे इतने ही में वह दूसरे बहुत से नए नए शरीर धारण करके संपूर्ण दिशाओं में दिखाई देने लगा पुनश्चा महाकाय सतशोदर सत व्यादृश्यत महाबाहुरुर महना कव पर्वत फिर वह बड़ी बड़ी बाहों वाला एक ही विशाल का रूप धारण करके मैन पर्वत के समान दृष्टि गोचर हुआ उस समय उसके सौ मस्तक तथा सौ पेट हो गए थे अंगुष्ट मात्रो भूतवाच पुनरिगरों अंगूठे के के बराबर होकर उछलते हुए समुद्र की लहर के समान कभी कभी ऊपर और इधर उधर होने लगा। पुनरुन फिर पृथ्वी को फाड़ वह पानी में डूब गया और दूसरी जगह पुनः जल से ऊपर आकर दिखाई देने लगा पुनः थ रथे मा थे थे माया गत्वा कुण्डलाना इसके बाद आकाश से उतरकर वह पुनः अपने सुवर्ण मंडित रथ पर स्थित हो गया और माया से ही पृथ्वी आकाश एवं सम्पूर्ण दिशाओं में घूमता हुआ कवच से सुसज्जित हो कर्ण के रथ के समीप जाकर विचरने उस समय उसका मुख कुंडलों से सुशोभित हो रहा था प्राहवाक्यम असमब्रांत सूतपुत्रं विसांपते तिष्ठेदाणिम कुमे इति वन सूतपुत्र गमिष्यति युद्ध श्रद्धामहं तेद्यपनिशा वीरनाजिरेहि प्रजनात् अबघटो उत्क संभ्रम रहित पुत्र कर्ण से बोला सारथी के बेटे खड़ा रह अब तू मुझसे कर्णम अभ्यनचेंद्रम इव केसरी क्रोध से लाल आंखें के वह क्रूर पराक्रमी राक्षस उपरयुक्त भा कहकर आकाश में उछला और बड़े जोर से अट्ठहास करने लगा फिर जैसे सिंह गदराज पर चोट करता है उसी प्रकार वह कर्ण पर आघात करने लगा रथा अच्छा मात्रे भी धारा भी जैसे बादल पर्वत पर जल की धारा बरसाता है उसी प्रकार घटोत्त रथियों में श्रेष्ठ कर्ण पर रथ के धूरे के समान मोटे मोटे बाणों की वर्षा करने लगा दूरात थरवृष्टि दूरा प्राप्त दृष्टि माया ना भर अपने ऊपर प्राप्त हुए उस बाण वर्षा को कर्ण ने दूर से ही काट गिराया भरत कर्ण के द्वारा अपनी माया को नष्ट हुई देख घटोत्कट ने अदृश्य होकर पुनः दूसरी माया की सृष्टि की सौभगद्गिच शिखरतरुसक शूल प्राथा मुसल जल प्रस्रमण महां वृक्षा बलियों द्वारा हरे भरे शिखरों से सुशोभित एक अत्यंत ऊँचा महान पर्वत बन गया और उससे पानी के झरने की भांति शूल प्राच, खड्ग और मूसल आदि अस्त्र शस्त्रों का स्रोत बहने लगा तमज्जन चय प्रख्यम करण दृष्टि महीधरम प्रपातरायुधान्युणी उदहत न चुक्तवे चुक्तवे स्म तत कर्ण दिव्यमस्त्र धैर्यत खट कटुद अंजन राशि के समान काला पर्वत बनकर अपने धर्मों द्वारा अस्त्र शस्त्रों को प्रवाहित करते देखकर भी कर्ण के मन में तनिक भी नहीं हुआ उसने हुए से अपना दिव्यास्त प्रकट किया तथा इंद्र विषिप्त वैन चिंतो भक्त नीलतेन्द्रायु अस्तृष्टि सूतपुत्र उस दिव्या द्वारा दूर फेंका गया वह पर्वतराज क्षण भर में अदृश्य हो गया और पुनः आकाश में इंद्रधनुष सहित काला मेघ बनकर वह अत्यंत भयंकर राक्षस शोधपत्र कर्ण पर पत्थरों की वर्षा करने लगा अच्छा संधाय अस्त्रम अस्त्रविदां तब अस्त्रेता वायव्यास्त्र का संधान करके उस उसका मेघ को नष्ट कर दिया सर्गण गण कर्णो दश प्रख्या घटो समीवीत महाराज कर्ण अपने बाण समूहों द्वारा सारी दिशाओं को आच्छादित करके घटोत्क द्वारा चलाए गए अस्त्रों को काट डाला तथा प्रहस्य महाबल प्रद्रे प्रति महारथम तब महाबली भीम सेन कुमार ने जोर जोर से हंसकर समरभूम में महारथी कर्ण के प्रति अपनी महामाया प्रकट की सृत्वा पुनराजांत रथे नथिनामरम घटो भी घबराहट नहीं थी सिंह शार्दूल और मतवाले गदरात के समान पराक्रमी बहुत से राक्षसों से घेरे हुए थे गथ वाज पृष्ठ तथा नाना रही, नाना उन राक्षसों में से कुछ हाथियों पर कुछ रथों पर और कुछ घोड़ों की पीठों पर सवार थे वे भयंकर निशाचर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र कवच और आभूषण धारण किए हुए थे वृतम घटोत्कूर दृष्टि देवताओं से घिरे हुए इंद्र के समान से को सामने देखकर कर महाधनुर कर्णे उस निचर के साथ युद्ध आरंभ किया घटोत्कत कर्णम विध्वा पंचभिरा सुगर नाद भैरवा घटो ने कर्ण को भयभीत करते हुए वहां भयानक बारजना की अंजलि के नाथ समस्तम चापम चिक्षे दास घटोत्कथ तत्पश्चात अंजलि नामक बाण बार कर घटोत्कत ने कर्ण के हाथ में स्थित हुए विशाल धनुष को बाण समूह से काट डाला। विचकर्षा करना में वो करने, भार सहन करने में समर्थ दूसरा विशाल सुदृढ़ एवं इंद्र धनुष के समान ऊंचा धनुष हाथ में लेकर उसे बलपूर्वक खींचा तथ कर्ण महाराज प्रेस या मास प्रति महाराज तद्नंतर करने उन राक्षसानी राक्षसों को लक्ष्य करके सोने के पंख पीन अकु, से वाले बाण उन बाणों राक्षसों का वह समूह सिंह के सताए हुए जंगली हाथियों के झुंड की भांति व्याकुल हो उठा विधम राक्षसान बाढ़ जैसे प्रणय काल में भगवान अग्निदेव संपूर्ण भूतों को भस्म कर डालते हैं उसी प्रकार शक्तिशाली कर्णे अपने बाणों द्वारा घोड़े सारथी और हाथियों सहित उन राक्षसों को संतप्त करके जला डाला सा हवा राक्षसिसेम सुधवे सूतन दुरे वह त्रिपुर दग्धादि विधेय महेश्वर जैसे पूर्व काल में भगवान महेश्वर आकाश में त्रिपुरा का दाह करके सुशोभित हुए थे उसी प्रकार उस राक्षस सेना का श्रृंगार करके सूत नंदन कर्ण बड़ी शोभा पाने लगे तेसु राजेशो पांडव येषु महर्ष नैनमी तुम अचिछक्नोति पार्थिव माननीय नरेश पांडव पक्ष के सहस्रो राजाओं में से कोई भी भोपाल उस समय कर्ण की ओर आख उठाकर देख भी नहीं सकता था रहते घटो ऋतः महाबलात महाबला बलोपेता क्रुद्धा दीव सता दिव राजन क्रोध में भरे हुए जम राज के समान भयंकर बल पराक्रम से संपन्न महाबली राक्षस राज घटवोचक को छोड़कर दूसरा कोई कर्ण का सामना न कर सका तस् क्रुद्ध नेत्र महोल काभ्याम यथा राजन स्नेह बिंदव नरेश्वर जैसे मसालों से जलती हुई तेल की बूंदें गिरती है उसी प्रकार क्रुद्ध हुए घटवोचक के दोनों त्रो से आग की चिंगारियां छूटने लगी तलम पुनर्माया तदा युक्तम तल नि चल सूतम अब्रवी क्रुद्ध सूतपुत्रा उसने उस समय हाथ से हाथ मलकर दांतों से ओढ़ चबाकर पुनः हाथी जैसे बलवान एवं पिशाचों के से मुख वाले प्रखर गधों से जुड़े हुए माया निर्मित रथ पर बैठकर अपने सारथी से कहा तुम मुझे सूतपुत्र कर्ण के पास ले चलो सघोरूपेण रथेन ना रथिनाम्बर दैरथम सुतपुत्रेण पुनरेविशाम पते प्रजानाथ ऐसा कहकर रथों में श्रेष्ठ पुनः उस भयंकर रथ के द्वारा सुतपुत्र कर्ण के साथ द्वैरथ युद्ध करने के लिए गया सचिक्षेप पुनः क्रुद्ध सुतपुत्राय राक्षस अष्ट चक्राम असलीम रुद्र दियोजन समुच्छेदाम योजनायाम अभिस्तराम आय निश्चिताम निचिताम सूल कदम इवके सर ही उस राक्षस ने कुपित होकर पुनः सूत पुत्र कर्ण पर आठ चक्रों से युक्त एक अत्यंत भयंकर रुद्र निर्मित असनी चलाई जिसकी ऊँचाई दो योजन और लंबाई चौड़ाई एक एक योजन की थी लोहे की बनी हुई उस शक्ति में सूल चुने गए थे केसरों से युक्त कदम पुष्प के समान ध्यान पड़ती थी वा करनो वा करने अपना विशाल धनुष नीचे रख दिया और उछल कर उस असने को हाथ से पकड़ लिया फिर उसे घटोत्क पर ही चला दिया घटोत्क शीघ्र ही उससे कूद पड़ा सा ध्वज महाप्रभा विवेद वसुधा त्रम व्यमु व अतिशय प्रभापूर्ण असनी घोड़े सारथी और ध्वज सहित घटोचगत के रथ को भत्म करके धरती फाड़कर कर समा गई यह देख वहाँ खड़े हुए सब देवता आश्चर्यचकित होते कर्णम सर्वभूतानि सर्वभूतानी पूज आमासुरंजसा जदप्लुत जग्राह वशिष्टाम महासिन उस समय वहाँ संपूर्ण प्राणी कर्ण की प्रशंसा करने लगे क्योंकि उसने महादेव जी की बनाई हुई उस विशाल असनी को अनायास ही उछल पकड़ लिया था एवं कृपाण कर्ण आरोप ऐसा कर्ण पुनः अपने रथ पर आठा शत्रु को संताप देने वाले नरेश फिर सुतपुत्र कर्ण नाराचो की वर्षा करने लगा असख्यम कर तुम सर्वभूत सुमानद यदारण संग्रामी दर्श रू को सम्मान देने वाले महाराज उस भयंकर संग्राम में कर्ण ने उस समय जो कार्य किया था उसे संपूर्ण प्रणालियों में दूसरा कोई नहीं कर सकता था नगर आकार पुनरंतर जैसे पर्वत पर जल की धाराएं गिरती है उसी प्रकार नाराजों के प्रहार से आहत हुआ घटोत्गर के समान पुनः हो गया एवं महाकायो अर। इस प्रकार शत्रुओं का करने वाले घटोत्कच ने अपनी माया तथा अस्त्र की शीघ्रता से कर्ण के उन दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया निहन मेरे सुन रक्षता के उस राक्षस के द्वारा माया से अपने अस्त्रों के नट हो जाने पर भी उस समय कर्ण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं हुई वह उस राक्षस के साथ युद्ध करता ही रहा तथा भरे हुए महाबली भी भीमसेन कुमार ने महारथियों को भयभीत करते हुए अपने बहुत से रूप बना लिए तो मुखा संपूर्ण से अर्थात अग्नि अग्निमय जिह्वा वाले सर्प तथा लोह में चंचु वाले पक्षी आक्रमण करने लगे कर्ण चापत्य सको कर्णचापच्य प्रेक्ष नागराज के समान घटवोत्तर की ओर देखना कठिन हो गया था वह कर्ण के धन से छूटे हुए विकसिकाहीन माणव द्वारा आच्छादित हो वही अंतर्ध्यान हो गया राक्षसा पिताचाच जाना तथ साहब्रकाश विक्र आग, ते उस समय बहुत से राक्षसाच यात्र धान कुत्ते और विकराल मुख वाले भेड़िये कर्ण को काटने के लिए सब ओर से उस पर टूट पड़े और अपनी भयंकर गर्जनाओं द्वारा उसे भयभीत करने लगे बहु घोर उद्यत बहुर्घो आयुदहि तेषा मने कर्णो कर्णे खून से रंगे हुए अपने बहुत से भयंकर आहुदों तथा बाड़ों द्वारा उनमें से प्रत्येक को बिन्द डाला प्रतिहत्या तुता माया दिव्य नातेन राज खाना हयान सेन्नत पर अपने दिव्यास्त्रों से उस राक्षसी माया का विनाश करके उसने झुके ही गाठ वाले भाड़ों से घटोस्कट के घोड़ों को मार डाला कई भक्ना विक्षता पृष्ठाश्चतांत अपत रात उन घोड़ों के सारे अंग क्षत विक्षत हो गए थे बाणों की मार से उनके पृष्ठभाग फट गए थे अतः उस राक्षस के देखते देखते वे पृथ्वी पर गिर पड़े स भ्न मजो हैरं कर्णम व कर्तम दा य विदधे मृत्युमुतर इस प्रकार अपनी माया नष्ट हो जाने पर हिडम्बा कुमार घटोत्कच ने सूर्य कर्ण से कहा यह ले मैं अभी तेरी मृत्यु का आयोजन करता हूं ऐसा कहकर वह वही अध्यक्ष हो गया ये श्री महाभारत द्रोण परवड़ी घटोत्कथ वध परवड़ी रात्रियुद्धयी कर्णघटोत्कथ युद्धय सप्तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत घटोत्कट वध पर्व में रात्रि युद्ध के प्रसंग में कर्ण और घटोत्कच का युद्ध विषयक 175वां अध्याय पूरा हुआ